शेष विद्रेजुमन श्या सिद्ध पदार्मा निर्बाधमा तं कदिभ्रमातिरमा वेल भ्रमा दूरानंद पद प्रसाद पद्यक्षणा ये जो शरीर में सांस लगी है और बाहर आती है घुसती है ठॉकने की तरह ये शरीर है और उसमें हवा की तरह सास जितनी सांस शरीर का करती तो है। संचालन करती है वो तो ईश्वरवत है संचालक और जो वायु तत्व के रूप में व्यापक है वो ब्रह्मवत्त है यही शरीर को उठाता है चलाता है सिकुड़ता है बटोरता है पाचन करता है बाल बढ़ाता है खून चलाता है मलापसरण करता है ये प्राण वायु शरीर से वैसे एक शरीर में जो काम करता है प्राण वो जीव के समान है और सब शरीरों में जो काम करता है वो ईश्वर के समान और जो केवल तत्व वायु के रूप में है वो ब्रह्म के समान है एक शरीर में चलने वाला प्राण काम करने वाला प्राण सबके शरीर में काम करने वाला प्राण और और पृथक पृथक शरीर की विशेषता अपने अंदर लिए बिना प्राण और विराट की उपासना के विराट प्राण की उपासना के तीन रूप हो गए शरीर के अंदर प्राण की उपासना और सबके शरीर में प्राण वायु की उपासना महाप्राण की उपासना और सत्ता सामान्य के रूप में वायु रूप दान ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। से हे वायु तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म ये अपनी दफली अपना भाग जो है ना यही जीव भाव है वो और जिसका राज सबके राज में मिल गया वो ईश्वर का हो और जो चूर्णराग और पूर्णराग दोनों से अलग सामान्य वायु के रूप में हो गया वो नमस्ते वायो त्वेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि सेमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म दिष्यामी सत्यम व दिष्यामी तन मन अवतु तरम अवतु अवतु मवतु वक्तारम परन्तु प्राण जो है उसमें चेतना देखने में नहीं आती है नीत के समय सांस चलती रहती है और वो शत्रु को मित्र को दो पहचानती है तो पहचानने वाली जो परिभाषा है लक्षण है जो पहचानता है सो आत्मा है तो ये प्राण को किसी को पहचानता ही नहीं है इसलिए ये सांस के द्वारा चलाई जाने वाली एक ठोपनी ये सारी दुनिया और सब में भरी हुई हवा वायु इससे अपने मैं को ऊपर उठाओ ऊपर का अर्थ हो ऊपर का अर्थ छत की ओर नहीं होता है। ऊपर माने और अंदर अंदर अंदर तो वो जिसको ये प्राण प्राणवायु मालूम पड़ता है उस मन को आत्मा मानव ये क्रम है इसमें एक बात कही जाती है फिर वो बात काटी जाती है हाँ इसके बिना साधना का क्रम विकसित नहीं होता आपको नाम जब करना हो जो नाम आपको बता दिया जाए उसको तो जिंदगी बरतीजिए आपको रूप का ध्यान करना हो तो जो रूप आपको बता दिया जाए उसका जिंदगी भर ध्यान दीजिए आप उपासना के लिए कोई गुरु बना लें तो उस गुरु को आप जिंदगी भर धारण दे वही कृष्णा कृष्णा, वही श्याम सुंदर बुले मनोहर शाम वर्धारित वही प्रेम वही गुरु वही मंत्र वही जिंदगी में कभी बदलने की जरूरत नहीं जो लोग कहते हैं इससे और ऊपर की बात बताओ महाराज उन्होंने अपने इष्टदेव को नीचा दिखाया कि नहीं दिखाया तो अपने मंत्र को नीचा दिखाया कि नहीं दिखाया महाराज अब जिंदगी भर यही खेले ही में खेले खिलौने में लगे रहेंगे तो तुमने तो अपने इष्टदेव को और मंत्र को खेल खिलौना बना दिया उससे तुम्हें तो लाभ कैसे होगा उसमें तो भाव हो गए तो चलता रहेगा अरे शरीर से बाथरूम में जाते हो स्नान करते हो झूठ सच बोलते हो तो झूठ बोलना तो छूटा नहीं मंत्र छूट गया नहीं? दुश्मन का ध्यान तो छूटा नहीं इष्ट देव का ध्यान छूट गया यार तो छूटा नहीं गुरु छूट गया ये ऊपर चढ़ना नहीं छूटा है ऊपर माने होता है अंतर्मुक्त होना और भीतर और भीतर और भीतर प्रवेश करना जो साधना में क्रम स्वीकार नहीं करता वो किसी खास लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकता तो शरीर ये तुम नहीं हो प्राण हो देह में से मैं कहता हूं और फिर प्राण तुम नहीं हो मन हो। क्योंकि मन में चेतना है वो जानता है जब जज्जा हो, बुदे भी दैव सदुसुख सेंगम ज्योतिषा ज्योतिरेकम तेय मनहा एक हजार बार से ज्यादा मन शब्द का प्रयोग वेदों में होता है ऐसे ऐसे विचित्रर्थ इसके होते हैं अद्भुत सत्ता क्या कहना चाहता है क्या प्रसंग है शब्द में ये शक्ति कहां है तो तो जब हम जागते हैं तो वो दूर चला जाता है ये स्त्री है ये पुरुष है बाहर निकल जाता और जब तक हम सोते रहते हैं तब तक हमारे साथ रहता है बड़ा चमकदार है मन से ही सारी चीजें मालूम पड़ती हैं मिनटों में लाखों भोजन दौड़ के आ जाते हैं और आंख अलग है कान अलग है नाक अलग है जीव अलग है लेकिन इनमें सब में मन एक है यज्ञान उद्देश ज्युतिष जोतिरम प्रजासु ये किं कर्म क्रियते तन्मे मन शिवसंकल्पमस्त तो मन जागता न हो तो कोई कर्म उत्पन्न ही नहीं होता न पाप होता न पुण्य होता न राग होता न द्वेश होता मन के बिना न नरक का अनुभव होता न स्वर्ग का अनुभव होता ये देखो आपका मन आप अपने को हड्डी मांस काम का पुतला समझना छोड़िए और ये आने जाने वाली सांस समझना छोड़िए आपको तो मन सुनिए मन पीछे है पहले बाहर के पुत्र मित्र कलत्र धन को छोड़कर देह में आए और देह को छोड़कर प्राण में आए अब प्राण से भी अब प्राणाद्यरम मना अब मन में आ गए ये वेदांत का विचार है ज्ञान को अलग करो ज्ञान को अलग करो सब तलवार बने ये तो बाहरी संदूक है फिर सुबह इस उसके बाद मखबली मान है फिर उसके बाद लकड़ी का मान है तो आजकल तो ऐसा होता है परिवार जो चाहे फिर सूर्य मुंह सुनहली चाहिए और मखबली म्यान म्यान को देखने में मकफल का मालूम पड़ना चाहिए और ऊंट सुनहरी होनी चाहिए और भीतर तलवार भरे लकड़ी की हो तो अपने आप को तो जानते नहीं कि क्या है ऊपर और बढ़िया मतमन शरीर चाम कैसा आकर नाइलोन का रेल मेरी कोट का चाँ बहुत बढ़िया चाम है जब तो भीतर क्या है भीतर से तोड़ गया है बढ़िया कपड़े के भीतर कोट छिपाया होगा हड्डी मांग चार मिट्टा अच्छा। सवेरे बनाते तो हैं रसोई बहुत बढ़िया शाम को बासी पड़ जाती है उसी अन्य रस पर बना हुआ ये शरीर कब तक ताजा बना रहेगा ये भी बासी पड़ जाएगा ये भी स्थाड़ जाएगा इसमें भी दुर्गंध आवेगी इसमें भी कीड़े पड़ेंगे इसके भीतर श्वास प्राण दुनिया में कहते हैं कि जब तक सांस है तब तक, तक आस है सांस ही प्राण है जीवन है जीवन है बोले नहीं नहीं वो मालूम पड़ना जो है ना मालूम पढ़ना मन का काम है उससे मालूम पढ़ता है मन में काम पुरुषार्थ का निवास होता है था। उसकी सारी स्टेप मन में कितनी इच्छाएं होती हैं आपको तो दिल्ली कुछ मालूम होगी आप सब योजना बनाते हैं आज आप योजना बना ले कि आज चौबीस घंटे में आप कितनी इच्छा करोगे एक रजिस्टर बना अच्छा आज तक आपके मन में कितनी इच्छा हुई है और कोई पूरी हुई है तो नहीं हुई है अब उनकी याद भी नहीं आती है आगे कितनी इच्छा होंगी है? है कोई माई सलाह जो बता दे तो हमारे मन में इतनी इच्छा होंगी तो ये मनी जो है एक ही उड़ में लगे रहते हैं जिंदगी जीत जाएगी और इच्छाओं का अंत नहीं नजात कामक कामना उपभोगे न साम्य भोग करके कामना शांत नहीं होती बुरी जैसे होती है फिर जगती है एक भोग की कामना शांत होती है दूसरे भोग की कामना जगती है आग में आहुति डालते जाओगे तो आग उठेगी नहीं और बढ़ जाएगी हमेशा कृष्णवर् समय दूर एव आगते अच्छा दुनिया सारी दुनिया अगर एक आदमी को दे दी जाए तो क्या उसको तृप्ति हो जाएगी कि हम इसके मालिक होंगे फिर ये होगा कि हम बहुत दिन तक इसके मालिक रहेंगे इस दुनिया के जो तो गड़े तो हैं उसके भी मालिक बन जाएंगे ये इच्छाएं संसार तो में शांत नहीं होते हैं। इच्छा अनेक है और तुम एक होती तो जब मन शांत हो जाता है अंतर मुक्त हो जाता है तब तो ब्रह्म ज्ञान की योग्यता प्राप्त होती है इसलिए तो ब्रह्म ज्ञान में भी मन सहायक है और जब ये मुक्त हो जाता है तो ब्रह्म ज्ञान में बाधा डाल देता है तो मन का जो विषय है जो मन के सामने है वो यदि ब्रह्म होता तो हम मशीन से ब्रह्म को देख लेते ये ब्रह्म है और तो ब्रह्म रस बनता हो सीसी में भर के विस्था विधान लेव ब्रह्मरथ अमर हो जाओ लेव अमृतपटी खाओ और फिर जिंदा हो जाओ ब्रह्म यंत्र का मशीन का विषय नहीं है न वो इंद्रियों की नोक पर आता है और न मन की नोक पर आता है वो तो भावना बनाई जाती है वो और उस भावना से थोड़ा लाभ ही है वो लाभ यह है कि किसी से राग द्वेश जो होगा वो कम हो जाएगा कि भाई इसमें भी वही ब्रह्म है जो हमने है लेकिन जो आत्मा मन को देख रही है मन की हजार हजार इच्छाओं को देख रही है और हजार इच्छाओं के शाम जब एक, एक इच्छा मिलती है और दूसरी इच्छा नहीं आती है उसके बीच में जो इच्छाओं की संधि होती है उसको भी देखती है इच्छाओं को देखता है इच्छाओं की संधि को देखता है इच्छाओं के मिश्रण को देखता है मिल जाती है सायन कार्ड हुआ मन में आया कि भाई समझा बंधन का समय है आओ ठाकुर जी के सामने बैठ बोले अरे ये कुछ कर लेंगे चलो सिनेमा ही देखा वो तो करना ही मिलेगा चलो क्लब में चले करेंगे देखो एक संध्या बंधन करने की इच्छा हुई एक क्लब में जाने की इच्छा फिर शुरू क्लब में भी तो जाके जाकर खेले खेलेंगे ना आओ घर के लोग बैठे वो तो बैठ जाए जुआ ही खेले तो सिनेमा नहीं देखेंगे भाई टीवी देख सो तो सोने की इच्छा हुई तो समगुण की अधिकता हुई सिनेमा देखने की इच्छा हुई तो रघुगुण की अधिकता हुई पूजा पाठ करने की इच्छा हुई तो सत्यगुण की अधिकता हुई इसको कहते इच्छाओं का कावल बहुत तो सारी इच्छाओं की खिचड़ी बन गई हो खिचड़ी क्या करना चाहिए अलग अलग एक एक इच्छा चावल की इच्छा दाल की इच्छा अलग अलग और खिचड़ी की इच्छा अलग और दोनों की संधि एक इच्छा पूरी हुई दूसरी पैदा नहीं हुई बीच में खाली जगह इच्छा इच्छाओं की संधि इच्छाओं का लिए, इच्छाओं की शांति इच्छाओं का उदय इच्छाओं का विलय मन की तो न जाने कितनी अवस्थाएं होती हैं इच्छाओं से ब्रम का साक्षात्कार नहीं होता जब मन बाहर की चीजों की खोज भी बंद कर लेता न किसी में अच्छाई ढूंढनी है न किसी में बुराई ढूंढनी है अच्छाई बुराई ढोने वाला तो संसार में थक जाता है आखिर तुमको संसार ही तो मिला कोई चीज पहले बहुत अच्छी रहती है चीज बहुत खराब हो जाती है कोई चीज पहले बहुत खराब होती है पीछे बहुत अच्छी हो जाती है कड़वी चीज मीठी हो जाती है मीठी चीज कड़वी हो जाती है ये तो दुनिया तो बदलती है इसमें जिस चीज को पकड़ोगे वो हमेशा एक तरीके नहीं रह संसार बाहर का संस्कार देख के किसके दी तक चुका है ये मालूम नहीं करता तुम्हें बनाना है तो अपने मन को बनाओ जो दूसरे की जीत पकड़ के उसको सत्य भत्ता बनाना चाहता है वो कब तक उसकी जीत पकड़ के रखा दूसरे का सुधार सामाजिक है और अपना सुधार आध्यात्मिक है अध्यात्म माने अपने शरीर के शिक्षण है उसको सुधार सकते तुम न बाप को सुधार सकते ना बेटे को सुधार सकते ना भाई को सुधार सकते उसके ऊपर तो समय का प्रभाव पड़ेगा संग का प्रभाव पड़ेगा पढ़ाई का प्रभाव पड़ेगा दुनिया जैसे बदल रही है उसका प्रभाव पड़ेगा और तुम तो उसको पकड़ के है न एक तरीका रखना चाहते हो ये कभी संभव नहीं है असख्या बोलते हैं जिस काम में तुम लग रहे हो वो कभी संभव नहीं है एक पीढ़ी के बच्चे ठीक होंगे दूसरी पीढ़ी के और आएंगे एक पीढ़ी का रोग मिटाओगे दूसरी पीढ़ी में फिर दौड़ोगे ये दुनिया का प्रवाह चलता रहेगा एक को कपड़ा दोगे दूसरे को नृत्य दोगे तो अपने को सुधारने वाला जो मार्ग है वो आध्यात्मिक मार्ग है और दूसरों को सुधारने वाला जो मार्ग है वो सामाजिक मार्ग है वो समाज राजनीति दूसरी चीज है समाज नीति दूसरी चीज है भौतिक उन्नति दूसरी चीज है और फिर भाव में जो करो भलो गुरो संसार नारायण तू बैठे अपनों भगवन गुहार दुण हम लोगों को तो बचपन में आपको याद है छोटा माजना, माजना सिखाया हमारे बाबा ने सिखाया पर जब सऊते आते हैं ना हाथ मारने के लिए मिट्टी मिट्टी हो मिट्टी में हाथ की गंदगी मिल के बह जाते हैं और ये जो तो नई पीढ़ी की जो चीजें है ना हाथ साफ करने वाले वो दुर्गंध को तो मिटा दे पर वो खुद हाथ में चिपक जाते हैं उनका जो गंध है उनका जो गंध है उनका गंध चिपक जाता है ये मिट्टी से हाथ मल रहा है एक हाथ से पानी हम कुएं में से निकाल देते थे रस्सी से लोटा कुएं में डालते और यह और रस्सी खींची और यहाँ लटकाया यहाँ उसको फंसाया और फिर फिर और खींचा फिर फसाया फिर खींचा फिर फंसाया एक हाथ से कुएं में से लोटे का पानी खींच लेते मार समय हाथ में मिट्टी लगी लोटा साफ करने लगे बाबा ने कहा पहले अपना हाथ धो ले और तब तो लोटा साफ होगा और तुम्हारे हाथ में माटी लगी रहेगी तो चाहे लोटे को जितना दो बार उसमें माटी लगती जाएगी पहले अपना हाथ हाँ साफ करो यदि तुम्हारा उतना साफ नहीं रहेगा तो मेज कहां से साफ हो गी? अपने आप को साफ करने पर कर दुनिया साफ होती है दुनिया को साफ करके हम साफ करेंगे ऐसा कभी होने का नहीं तो ये है ये राम ऐसे हैं भाई तो जब ये शांत हो जाते हैं ये उदय उदय इच्छा का भाव इच्छा की संधि इच्छा का साधन साबल्य इच्छा की शांति इच्छा का विलय इच्छा का नाश होने का होते हैं शिक्षा की जब शांति होती है तब उस शांति को देखने वाला कौन है तो अपने आप के दर्शन की योग्यता आती है तो मन दोनों और कारण हुआ संसार को जानने का करने का भोगने का साधन भी मन है और शांत होने पर परमात्मा के दर्शन का साक्षात्कार का भी साधन बन गया मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष बंधा विषयाशक्तम मुख्य निर्विषयम स्मृता बंधन का कारण भी मन है मोक्ष का कारण भी मन है। यदि तुम्हारे मन में विषयाशक्ति है तो बंधन है और यदि तुम्हारे मन में विषयाशक्ति नहीं है असंगता है तुम्हारा मन निर्षय है तब वही मुक्ति का कारण है उसी से मुक्ति मिलेगी मन ही बंधन देता है और मन ही मुक्ति देता है इसलिए पहले देखो मैं वेह देख नहीं हूँ मैं प्राण नहीं हूँ मैं मन अब मन में देखो मिल गए तो क्या हुआ यदि गंदी इच्छाएं तुम्हारे मन में हैं, तो तुम गंदे है और यदि अच्छी इच्छाएं तुम्हारे मन में है तो तुम अच्छे हो यहां से अपने कुछ सौल लोल तो बाहर रह गया पैसा और सीतर रह गई कामनाएं अब इनको काबू में करने के लिए उससे भी जीता कोई चीज चाहिए उसका नाम होता है बुद्धि विज्ञानमय कोष उसमें धर्मकार बात है तो यदि आपको अपना मन ठीक करना है तो उसको आदेशात्मक होना चाहिए ये बात कल आप बोले भी वेद की रिचा बोले तो उसमें दर्द छंद वर्णों की गिनती बिल्कुल बराबर होने होनी चाहिए बोलने के, के कारण क्रिया करें तो एक के बाद दूसरी दूसरे के बाद तीसरे क्रिया में भी आदेश होना चाहिए और संगीत शाम संगीत बोले तो, तो सारी गा है ना उसमें तो स्वर धारू जो है कौन सा राज है कौन सी राजनी है तो ठीक ढंग से तो मन जो है वो जब आदेशात्मक होता है आदेश निश्चित हुक्म देने वाला मन नहीं हुक्म मानने वाला मन है। आदेश देने वाले मन से हमारा कोई मतलब नहीं वो तो गुरु जी ने चाहे मिर्जापुरी गुरु बंशाल हो है। है। चाहे बनारसी गुरु जी हो चाहे स्कूल के गुरु जी आदेश देने वाले गुरुजी तो दूसरों के लिए होते हैं करने वाले गुरुजी जी स्वयं आदेश का पालन करने वाले ये मन का स्वरूप है तो ऋग्वेद गजुर्वेद कामवेद अथर्वेद ये तो उसके श्रे पाक मध्यभाग और काम लेकिन सब वेदों में जो आदेश है वही उसकी आत्मा है मन की आत्मा क्या है असल में वेद भी कहाँ रहते हैं वेद पुरान पुरान सब कहा रहता है तो मन में रहता है इनका निवास मन में है ये मन को ठीक करने के लिए हैं। है सबसे झजुर्ेव तेरा हाथ मनोमय कोष का वर्णन है झुर्वेद उसका सिर है ऋग्वेद साहिना हाथ है काम वेद बाया हाथ है अथर्वास मध्य भाग है है और आदेश उसकी आत्मा है मनोमय को उसकी आत्मा क्या है था? आदेश जब तुम किसी आदेश का उल्लंघन करते हो अक्षय माली आस पे आज्ञा देता है पासों से मत खेलो क्यों तो और उसमें ध्यान होगा पैसे का और हमको मिले हमको मिले हमको मिले ये लोग वासना करेंगे और उसमें बाधा पड़ेगी तो लड़ाई भी हो जाएगी क्रोध भी आ जाएगा सुवेद तो की आज्ञा है अक्षयर माँ लिया वेद की आज्ञा है माँ हिंसिया कर उताने किसी प्राणी को दुख मत होता ये आदेश है तो। इसका नाम आदेश है तो जो काम मना है वो करने के लिए जब तुम्हारा मन चलता है तब वो आदेशात्मक नहीं रहता हो वो छृखल हो जाता है बेलगाम घोड़ाम प्रार्थना इतनी प्रबल है कि तुम कानून कर काम कर रहे हो ये नहीं कि वो त्याग है मत पो सड़क पर लिखा है गाय से जाओ आप मोटर दौड़ा के दाए से क्यों ले जाते हो लिखा है पैंतीस मील से ज्यादा रफ्तार न हो कानून है आप सात मील सत्तर मील की रफ्तार से क्यों दौड़ाते हो ये नौजवान लोग दो मिनट तकड़े पहुंचने के लिए और जिसका कोई प्रयोजन नहीं है अपनी जान गोखनी में डाल देते हो अपने प्राणों की बाजी लगाकर बेमतलब दो मिनट पहुंचना चाहते हैं दो मिनट पहले पहुंचना चाहते हैं इस तरह आखिर ये आदेश का उल्लंघन क्यों ये उंखलता क्यों और तो एक जोश है एक खरोस है एक आदेश है। एक, एक हम जल्दी पहुंच जाए हम पहले पहुंच जाए और तो ये वासना है तो ये जो मन की वासना है वो देती है तकलीफ और मन का जो आदेश रूप होना है किसी काम में कामोपभोग में स्त्री पुरुष के साथ में भी शास्त्र के आदेश है ये आपको एक बात सुनाना हैं हम हमने पहले हमारे बात बासदादा थे ना तो उसको ज्योतिष का काम करते ये मूल दोष क्या होता है मूल शांति करवानी पड़ती है ना क्या होता है ये रजो धर्म के चालू हालत में जो गर्भा हो जाता है मूल मूल जाता है। माने वो जो गंदा रज है उससे बच्चे का शरीर बनता है और उस समय जो पढ़ी हुई कामनाएं होते हैं उससे बच्चे का शरीर बनता है तो उसकी शांति करवानी पड़ती है इसका नाम मूल दोष हो ज्यो मूल श्रेविशी आश्रेष्ठा छह नक्षत्र होते हैं उनमें दो बड़े बहंकर ज्येष्ठाओ एक बात जोशी की आपको और सुधार ये नहीं कि हम कोई कुंडली देखते हैं कि हाथ पता देखते हैं कोई तो बात नहीं हो तो वो नहीं आप लोगों ने योनी का वर्णन सुना होगा है ना ये मृग जोनी है ये अश्व जोनी है ये गर्दभ जोनी है तो ये देखते हैं ना तो एक हो मृग जोनी का और एक हो गर्द जोनी का दोनों का ब्याह होगा तो पति पत्नी सुखी नहीं रहती तो क्योंकि दोनों का जो शरीर है शरीर की रचना दोनों की वो बताता है शरीर की रचना दो तरह की है एक गढ़े की तरह है और एक एक की हरिण की तरह है एक ही हाथी की तरह है एक ही घोड़े की तरह है। तो जांच से नहीं हो ज्योतिषी जांच से पहले इसको जानने का तरीका था कि आप एक राक्षसगण है एक मनुष्यगण कैसे मिलेंगे दोनों को तो मनुष्य मनुष्य इसलिए बताया इन बातों में आपका मन जब आदेश का उल्लंघन करता है श्री सपुरुष के सहभाग में बहुत नियम है धर्म के दिन नहीं होने चाहिए उसमें विषम रात्रियां नहीं होनी चाहिए एकादशी नहीं होनी चाहिए अमावासया नहीं होनी चाहिए पूर्णिमा नहीं होनी चाहिए तीर्थ स्थान नहीं होना चाहिए संध्या नहीं होना चाहिए इन नियमों का आप पालन करेंगे तो आपकी काम वासना आपके नियंत्रण में आ जाएगी, है ना? आपको अपनी वासना रोकने के लिए कुछ ऐसे नियम आपके जीवन में डालते हैं तो जो आदेश पालन करने वाला मन होता है वो तो आदेश ही मन की आस्था है यदि मन में आदेश का पालन नहीं है तो आपका मन आत्मा नहीं है पशु है आपका मन एकदम चंचल है उड़ता पड़ता हुआ है तो मन को आदेशात्मक बना करके आदेश माने हुक्म आज्ञा का पालन हुक्मी का जो हुक्म है उसको तो मानो, हमने जब भी साल में तक कोई शत्र करा दू ये हुक्म मन का स्वर्ग अच्छा आप देखो मन शांत हुआ तो मन को शांत करने के लिए जो उपाय हैं वे विज्ञान कोष में विज्ञानमय कोष में बुद्धि में रहते हैं तो अर्थ का नियंत्रण और काम का नियंत्रण बाहर जो पैसा है धन है उसको बेकायदे नहीं होने देना और जो मन में वासनाएं उठती हैं उनको बेकायदे नहीं होने देना कोई तो दोनों को धारण करके रखने के लिए वो धर्म धारण करने के लिए इन दोनों को धारण करने के लिए धर्म होता है और उसका विवाद विज्ञानमय कोष में होता है माने बुद्धि जो है वो नियंत्रित है वो नियामक है बुद्धि से ऊपर हित जो चेतन है वो नियंत्रण है अंतर्यामी है विज्ञानमय तो कोष आपकी बुद्धि सजट होनी चाहिए क्या लेना उचित है क्या रखना उचित है चोरी करते हैं पैसे की और जब पकड़े जाते हैं तब रोते है। तुम्हारी बुद्धि ने उस दिन नहीं बताया जिस दिन तुमने चोरी की थी तुम्हारी अकल उस दिन घात करने गई क्यों नहीं उसने बताया कि चोरी करोगे चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे तुम्हें तकलीफ होगी तो उस दिन तो बुद्धि तुम्हारी चोरी हुई थी और जब पकड़े गए तब रो रहे वो एक सज्जन चोरी करके आए हो किसी के घर तो कि में घुस गए चोरी करके आए और उसको बता दिया और फिर बैठे किया कि ईश्वर का ध्यान कर तो उससे पुलिस का ध्यान होगा कि सुराग कहीं लग जाए कहीं पकड़ में जाए उसका ध्यान होगा कि ईश्वर का ध्यान होगा तो पहले तो तुम्हारी बुद्धि ने साथ नहीं दिया तुमको बुरा काम करने से तो रोका नहीं तुम्हारी बुद्धि ने धर्म नहीं ये विज्ञान महबूल करता है और मन करण है वो जैसे एक फुल्हारी से लकड़ी को काटते हैं आड़ी से लकड़ी को काटते हैं उफान से काट, हैं वसीला चलाते हैं ये तो सुधार जो तो काम करते हैं ना तो काम करने वाला तो सुधार तो है और उसके हाथ में जो आरी है जो बसीला है जो कुलारी है वो औजार है और लगन काटी जाती है तो ये मन जो है ये तो औजार की तरह है कुलारे की तरह है और बुद्धि जो है ना वो कर्त्री, करने काम करने वाले विज्ञान में को तो हंसाकरण के दो हिस्से हो गए एक करण और एक कर्ता। तो जो करण भाग है उसको मन बोलते हैं और जो करता भाग है उसको बुद्धि बोलते हैं तो तुम्हारा हम करण में नहीं है कर्ता में है अब तुम ऐसा ख्याल था करो कि मैं विज्ञान मैं करता हूँ समझदारी का भंडार ये जो हमारा मन ना समझी का, का काम करता है ये हमारा मन जो ना हमारा जो हाथ नासमझी का, का काम करता है हमारे पाँव चल के जाते हैं चंदू खाने में ये पाँव जो हमारे जल के जाते हैं, के जाते हैं इसमें पाव को मच जाने दो, तो बुद्धि को बुद्धि को मजबूत बनाओ जिसकी बुद्धि कमजोर हो गई उसका जीवन कमजोर हो तो बुद्धि में बल डालने के लिए पांच बात है बुद्धि को बलवती बनाने के लिए एक तो प्रमाण पर और प्रामाणिक पुरुष पर श्रद्धा के इसको से बोल रहे हैं ये विज्ञान में कोष का बल है बल श्रद्धा श्रद्धाहीन मन निर्बल और एक जो वैदिक सत्य है उसमें मन की निष्ठा बुद्धि की निष्ठा होनी चाहिए क्योंकि हम लोग परलोक के बारे में इन आंखों से कुछ देख नहीं सकते मशीनों से कुछ जान नहीं सकते तो मन में श्रद्धा, बुद्धि में श्रद्धा का तो बल हो और वैदिक सत्य में निष्ठा हो और व्यवहार में सत्य भाषण हो और योग जो यो, यो, अभ्यास साधना उसमें दो, दो अंग होते हैं दो के तो अंग होते हैं एक जो छोड़ने की चीज है उसमें रुचि कम हो जाए इसको बैराग बोलते हैं जो जो चीज आप जानते हैं कि ये छोड़ने लायक है उसमें आपकी दिलचस्पी ना रहे और जिस चीज को आप समझते हैं कि ये पकड़ने की है उसको बार बार पकड़ने का अभ्यास करें दत अभ्यास वैराग्याम कन्दा शरीर को ठीक रखने के लिए योग में कतरत होती है व्याया होता है आसन होते हैं मुद्राएं होती हैं और मन को ठीक करने के लिए योग में अभ्यास जहाँ आप बैठना चाहते हैं वहां बैठने की कोशिश कीजिए आप यदि आसन से बैठना चाहते हैं तो पहले दिन मत सोचिए कि हम दो घंटे बैठें पहले दिन आप केवल पांच मिनट बैठे और हफ्ते भर पांच मिनट बैठ दूसरे मिनट में दूसरे सप्ताह में दस मिनट कर लीजिए और पांच पांच मिनट चढ़ाते जाइए छह महीने में तो देखिए आपका आसन कितना बढ़ जाता है बर्फ भर में कितना बढ़ जाता है और आप एक ही दिन चाहेंगे की हमारे समय बैठ जाए तो गर्द होने लगेगा फिर आपकी तबीयत उठ जाएगी पूरे दिन अभ्यास माने घुमराना बार बार अभ्यास शब्द का संस्कृत व्यर्थ होता है अभ्यास माने अभ्यास आम्रे रिका बार बार घुबराना रहा ख्याल नहीं रहेगा सभी मुझसे राम राम रा, रा, रा और गैराज्य मान जिसको आप बुरा समझते हैं उसमें दिलचस्पी मत नहीं का ये पल है ये बुद्धि का पल है बुद्धि में श्रद्धा का होना वेदों पर धर्म में निष्ठा होना सत्य भाषण में प्रीति होना और बुराई के प्याज बुराई में अरुचि होना और त्याग में अरुचि मन में अरुचि होना और अच्छाई का अभ्यास होना और अपनी बुद्धि को नारायण समस्ती बुद्धि के मिला देना महा महत्म प्रतिष्ठा महत्व प्रतिष्ठा विज्ञान में शोर की प्रतिष्ठा कहां है प्रतिष्ठा माने की जब ईश्वर की बुद्धि से आपकी बुद्धि मिली रहेगी तब तो वो प्रतिष्ठित रहेगी इज्जतदार रहेगी स्थिर रहेगी और ईश्वर की बुद्धि से अगर अलग आपकी बुद्धि चलेगी तो आपकी बुद्धि के अनुसार तो होगा नहीं अंत में इज्जत हो जाएगी और दावा डावाडोल हो जाएगी तो बुद्धि बेइजत अब प्रतिष्ठित न हो बुद्धि की इज्जत बनी रहे अरे भाई एक क्षा में जो ये निर्णय दे देते दे दे, दे दे दे दे दे हैं निश्चय दे देते हैं वो बिल्कुल ठीक होता है और एक घंटों पर घंटों सोचते हैं दिनों सोचते हैं और किसी निश्चय पर ही नहीं पहुंचते हैं तो अपनी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए जो ठीक समय पर और ठीक सलाह दे रहे इज्जत का प्रतिष्ठित बुद्धि होनी चाहिए और ये नहीं की आज कल कुछ कल कुछ प्रशो कुछ तो बुद्धि का फल क्या है बुद्धि का फल है श्रद्धा बुद्धि का बल है आज्ञा पालन बुद्धि का बल है सत्यनिष्ठा बुद्धि का बल है अभ्यास और वैराग्य और बुद्धि का बल क्या है ईश्वर की बुद्धि से अलग हमरा हमारी है हम उसे है हैं जिसमें नजार है जो हो गया आदि आई तो मत कहो उदाहरणा मत जो की ईश्वर ने आज आंधी क्यों भेजी बरसा हुई बोले अरे आज तो बड़ा खराब दिन है भाई कोई ईश्वर को तो गाली देते हो अपनी बुद्धि को आगे रखकर ईश्वर की बुद्धि को तो छोटी बना देना महत्व प्रतिष्ठा जो महत् है विश्व सृष्टि में जो मा बुद्धि है महत्वत्व तो है उसमें अपनी बुद्धि को रखना ईश्वर की बुद्धि से मिला अपनी बुद्धि को रखना जो हो जाए आ, आ, जो होना है उसमें कहीं हमारी बुद्धि ईश्वर की बुद्धि से अलग न चलने लगे इसके लिए सावधान हुए हैं प्रथम और होने वाले हैं सावधान विज्ञान व कोष तुम मन नहीं हो तुम करण नहीं हो तुम प्रार्थना नहीं हो तुम इच्छा नहीं हो और तुम वो विज्ञान हो जिसमें धर्म का निवास है और तुम कहो ये पैसा हमको नहीं लेना चाहिए और मत तुम कहो ये भोग हमको नहीं करना चाहिए और मत करो तुम कहो ये काम हमको नहीं करना चाहिए और मत करो तुम सोचो ये हमको नहीं बोलना चाहिए और मत बोलो बुद्धि को प्रतिष्ठित करो और तो लोगों से ऊपर देह है देह से ऊपर प्राण है प्राण से ऊपर मन है मन से ऊपर बुद्धि है, है उसको विज्ञान में बहुत बोलते हैं